शो टॉक लगन मुहूर्त झूठ सब नंबर सेवन पहला प्रश्न सात्यायनी उपनिषद गुरु की महिमा इस प्रकार गाता है गुरुदेव गुरुदेव प्रदात्मं गुरुदेवपरों धर्म गुरुदेवपरा गतिरपादात्म नाभिनंद त्रुतप्ञान सुवृत्टा गुरु ही परम धर्म है गुरु ही परम गति है